श्री विष्णु पुराण तैसवां अध्याय द्वारका दुर्ग की रचना काल्यवन का भस्म होना तथा मुचुकुंड क्रत भगवत स्तुति श्री पराशर जी बोले हेदवेज एक बार महर्षि गारगया से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में न कह दिया उस समय समस्त यादव हंस पड़े तब गारगया ने अत्यंत कोपित होकर दक्षिणी समुद्र के तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया तब भगवान शंकर ने बारहवी वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्गय की अत्यंत सेवा उसके स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्णवान बालक हुआ। वह यवनराज उस काल यवन नामक बालक को जिसका वक्षस्थल बज्र के समान कठोर था, अपने राज्यपद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदन्तर वीर मदोनमत काल यवन ने नारदजी से पूछा कि पृथ्वी पर महाबलवान राजा कौन-कौन से हैं? इस पर नारद ने उसे याधवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ लेकर बड़ी भारी तैयारी की याधवों के प्रति क्रोध होकर वह प्रतिदिन हाथी घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी और कालि यवन की चढ़ाई देखकर श्रीकृष्ण कृष्ण चंद्र ने सोचा यवनों के साथ युद्ध करने से शीन हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे शीण बलवान काले वन नष्ट कर देगा हाय इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो प्रकार की आपत्ति आ पहुंची है अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसी दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूं जिसमें बैठकर वृष्टि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है स्त्रियां भी युद्ध कर सकें ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से बारह योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारिकापुरी पुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती पुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालियावन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारिका में ल जब कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्रीकृष्ण चंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज कालयवन ने उन्हें देखा, महायोगी शिवरूप का चित भेजने प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त और खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। कालियावन से पीछा किए जाते हुए कृष्ण उसे महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरेशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था उस दुर्मती यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी उसकी लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा हे मैत्रेय उनके देखते ही वह यवन उनक बुर्बकाल में राजा मूचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारी शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन हुई इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसुदन को देखकर पूछा आप कौन हैं तब भगवान ने कहा मैं चंद्र वंश के अंतर्गत यदु कुल में वसुदेव के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूं तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्गय मुनि के वचनों का स्मरण हुआ उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरि को प्रणाम करके कहा हे परमेश्वर मैंने आपको जान लिया है आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं उर्वकाल में गारगय मुनि ने कहा था कि 28वें युग में वापर के अंत में यादुकोल में श्रीहरि का जन्म होगा निसंधि आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार क तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ, हे भगवान् आपका शब्द सजल मेघ की और गर्जना के समान अति गंभीर हैं तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव देवासुर संग्राम महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े-बड़े योद्धा गण भी मेरा तेज नहीं सह सकते थे और म� संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं, तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही वो दी प्राण और प्रान का पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्दाधी से रहित अजर अमाय अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आध्यात्मिक ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व केन्द्र, सिद्धर और अप्सरा गण उत्पन्न हुए हैं। � आपसे ही संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्यत चराचर जगत है वह सब हुआ है हे प्रभु मूर्त अमूरत स्थूल सूक्ष्म था और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही हैं आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है हे भगवान ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त हे नाग, जल की आशा से मृग तरछना के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभो, राज्य पृथ्वी सेना कोष मित्र पक्ष पुत्र गण स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषया इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था किंतु हे ईश्वर परिणाम में वे दुखरूप रूप सिद्ध हुए हे नाग जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहां है हे परमेश्वर संपूर्ण जगत के उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है हे प्रभु आपकी माया से मोड़ हुए पुरुष जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में अमराज का दर्शन करते हैं आपके स्वरूप को ना जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण कलेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषाय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वा भिमानी के गड्ढे में भटकता रहता हूँ। वहीं मैं आज अपार और अपरामय परम पदरूप आप परमेश्वर की शरण मे� और संसार भ्रमण के खेद से खेनचित होकर मैं निरतिशय तेजो निर्वाण स्वारूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इस प्रकार श्रीविष्टु पुराण के पांचवे अंश में तैसवा अध्याय साम्पून हुआ। जय श्री हरि।